श्री अबोध चंचल षी चुनी चुनी कितने बोले बोल नन्हा पिंड ज्ञान की गठरी भाष लिया तू रतन अमोल समवय हैं तेरे सारे एक एक से है न्यारे श्याम गौर सुंदर नैनागर, हृदय हार है मतवारे सब सुकुमार नम्र मन मोहक बड़े छोटे मन उजियारे सेवा स्नेह शुरता में भी बढ़े चढ़े से शुठी बारे जो सुमेरु माला में शोभित ऐसी शोभा पाओगे कहने को अब समय रहा न जगत ख्यात हो जाओगे बस, बस एक, एक मंत्र, मंत्र पिता, पिता का, का सुन लो सदा सदा, सदा यह ज्ञान रहे, रहे ब्राह्मण हो ब्राह्मण न जाए निज धर्मों का ध्यान रहे बस इतना बस कह पाए थे कि मुनिगण आ पहुँचे द्वार दौड़ पड़े करने अगुण भुज भरी भेंटे हृदय उदार अर्घ्य पाद आसन दे सबको विविध भेंट दिनें और अंतर के जानन हारे जान गए सारे शुचि भाव अत से इति तक कथा पखानी देखे सुने जे सिर जे ज्ञान परम प्रसन्न शांत तनु तनुनते ऋषिगण सौम्य सुजान निर्विकार मन मानस पावन कथा सुहावन मधुवाणी आनंद का था सिंधु लहरता धन्य हुए सारे प्राणी बोले द्रोण न मम पुरुषार्थ पुण्य प्रताप आपके हैं भगवान की ही आशीषे हैं हम कृपा पात्र आपके हैं चर्चा होते संध्या हो गई रवि उतरा पश्चिम की छोर उठे सकल मुनि संध्या करने विदाई हर्ष हिलोर जो साधक को सिद्धि मिल गई प्रतिभा पाई हो पद नाम वीरता ने पाई जो जय श्री पाया गुरु ने सुख अभिराम पूरी हस्तिना लौट द्रोण गुरु कृपाचार्य के ठहरे धाम शुक्र बृहस्पति की जोड़ी सी रहते आश्रम में मुदकाम आहा कहे क्या पुर की शोभा चहुदिश जगमग करती है धवल धाम भव्य नव प्रसादे अटा छटा चित छलती है बंदन वार पता के तोरण द्वार द्वार चौके चित चोर रत्न जड़ित आलोकित खम्भे गही गही छाया भरे हिलोर राजवंश पुर जन सब हुलसत, क्या परिजन पर हुन की बात राज सुवन की शिक्षा दीक्षा आज आचार्य करेंगे शुरुआत विप्र मंडली खड़ी अगाड़ी करते समेद शुचिगान आम्र पंचयुत दुर्वा अक्षत पुष्प खील चंदन अर्चान भाति भांति के दीप सुगंधित बाट बाट महके चहु और मंगल कलश सजाए सुंदर नारियन ने राखे शुचि मंगल वाद्यों की धुनि पूरित दशो दिशाएं लगती हैं, जैसे विधि अनुकूल परख कर शुभ बेला खुद सजती है शुभ दिन घड़ी नक्षत्र योग में दिया द्रोण ने दीक्षा ज्ञान कारव पांडव साथ सीखते शास्त्र शस्त्र युत विविध कलान अश्वत्थामा ने भी कर ली संग संग शिक्षा पूर्व विधान जंगल में मंगल था छाया द्रोण सुयश सौरभ जग छान एक दिन सोच रहे थे गुरुवर कि कुछ ऐसा काज करें, कठिन परीक्षा हो शिष्यों की देखे कितना कौन बरे इतने में पदचाप श्रवण कर दृष्टि घुमाई बाई ओर, देखा खड़ा नतोन्मक कोई श्याम वर्ण एक भील किशोर गुरु, गुरु के मुखता, मुखता हास नाचता नैनों ने बुझी कुशलात दंड, दंड समान गिरा चरणों में क्षमा देव आकुल गुहरात देव, देव एक, एक मैं भील, भील पुत्र हूँ हिरणे धनु, धनु मम पितु का नाम गुरु सेवा की आशीष मांगू विद्या हित आया शुचि क्षण भर मौन साध गुरु बोले बस यहाँ यह योग्य नहीं वेतन सुख भोगी आरो के हित भोग्य नहीं इतना सुन एक एकल्य चला चुप कातर नयन बिलखता बाट सोच रहा हा मा तू पिता को क्या दूंगा उत्तर यही ठाट व्यथित हृदय जब मंथन होता आत्म ज्योति जग जाती है बल शक्ति विश्वास जागता निदान समस्या पाती है दृढ़ संकल्प उभर कर आया क्यों न करे ऐसा उद्यम गुरु द्रोण की मूर्ति समक्ष ही अभ्यास करूं अहर निशीसम फिर क्या था जुट गया आप में कठिन साधना रत सुकुमार अल्प समय में धनु दक्ष हो दिखा दिया सारा संसार एक दिवस गुरु पांडव, पांडव ले संग आखेट, आखेट कला, कला कराते ज्ञान पहुँच गए आचार्य उसी थल कानन प्रांगण के, के मैदान संगी श्वान ढूंढता इत उत जब, जब पहुँचा एक लव्य की ठोर फटे वसन केश लट पिखरे जटा झूठ लख किन्हा शोर सोच साधना में निज बाधक सप्त बाण मुख पूर दिया सत्वर शान भगाजित कुरुदल जो दर्प किसी का चूर किया यह घटना थी या कुतूहल सब आखे फाड़े जाते थे गुरु गुरुता गुरु पर आंच पड़ी लख लक्ष बेदी अकुलाते थे सब और निरखते खोज रहे फिर पहुँच गए जहाँ पाना था एक लव्य इधर देखा गुरु को तो हर्ष का नहीं ठिकाना था द्रोण देख निज मूर्ति कौशलता बोल उठा कर ता अनुमान तब सेवा से संतुष्ट हुआ मैं अब दो गुरु दक्षिणा आन अभी आप सुन रहे थे रामशरण शर्मा द्वारा रचित रस द्रोणिका भाग आठ वाचक स्वर भारती परिमल